लेकिन मध्य से कहीं भी छलांग नहीं हो सकती ये दो छोर हैं या तो बिल्कुल नीचे के केंद्र पर समस्त ऊर्जा को ले आए तो आप छलांग लगा सकते हैं या फिर सबसे ऊपर के केंद्र पर ऊर्जा को ले जाएं, तो भी छलांग लगा सकते हैं लेकिन एक बात में योग और लाओ से दोनों सहमत हैं कि ऊर्जा बुद्धि पर नहीं रुकनी चाहिए या तो बुद्धि से सेनाभी पर आ जाए या बुद्धि से सहस्त्रा पर चली जाए बुद्धि पर नहीं रुकनी चाहिए बीच में दोनों ही अतियों से जिस जगत में छलांग लगती है वो एक ही है तो तीन बातें एक तो जो विरोध हमें दिखाई पड़ता है वो हमें इसीलिए दिखाई पड़ता है कि हम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 तो ये मान्यता बन ही जाएगी कि स्त्री की देह से मोक्ष नहीं हो सकता है इसलिए जैन मानते हैं कि स्त्री की देह से मोक्ष नहीं हो सकता स्त्री को पहले एक जन्म पुरुष का लेना पड़ेगा और तभी मोक्ष हो सकता है इस तरह का इस तरह का ख्याल है मुझे तो लगता है एकदम ठीक है कि जैनों में एक तीर्थंकर मल्लिनाथ पुरुष नहीं थे स्त्री थे मल्लीबाई उनका नाम था लेकिन जैन ये मान ही नहीं सकते हैं कि स्त्री भी मोक्ष पा सकती है इसलिए मल्लीबाई का नाम मल्लिनाथ कर दिया स्त्री को पुरुष कर दिया स्वेतंबर और दिगंबरों में बुनियादी झगड़ों में एक झगड़ा ये भी है स्वेतंबर मानते हैं कि वो मल्लीबाई ही थीं और दिगंबर मानते हैं वो मल्लीनाथ थे यह झगड़ा बहुत अनूठा है एक व्यक्ति के संबंध में झगड़ा कि वो स्त्री था या पुरुष था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 वो कहेंगे इसलिए वो जो प्रतीक चुनेंगे वो प्रतीक होगा लपट का आग का आग सदा ऊपर उठती चली जाती कुछ भी करो कहीं भी जलाओ आग भागती है ऊपर की तरफ इसलिए भारतीय प्रतीक है अग्नि लाओ से जो प्रतीक चुना है वो है जल का वो कहता पानी की भांति हो जाओ नीचे और नीचे सबसे आखरी गड्ढा चुन लो जिसके नीचे कोई जगह ना हो वहां बैठ जाओ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 एक ही चीज के दो नाम हैं। यात्रा पर निर्भर करता है अगर आप पीछे लौट कर आए तो उसे कहेंगे प्रथम अगर आप घूमकर पूरा चक्कर लगा कर आए तो कहेंगे अंतिम तो योग कहेगा ऊपर और लाव से कहेगा नीचे योग और लाव से में योग और ताव में वो जो जीवन का परम द्वंद है वो जो जीवन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 नक परेशानी उठा रहे हैं। उसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है सिर्फ बैठ जाए कुछ भी ना करें लेकिन बड़ा कठिन है कुछ भी ना करना वो लाउस्य का ख्याल समझ में आ जाए तो कुछ ना करना इतनी सरल बात जैसी मालूम पड़ती है इतनी सरल नहीं सर्वाधिक कठिन है मंत्र तो बच्चे भी पढ़ सकते हैं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 इसके अद्भुत परिणाम हैं और इसके बहुत प्रयोग हैं। आप यहां कुर्सी पर बैठे हुए हैं लाउस से कहता है कि आपके बैठने का ढंग कुर्सी पर गलत है इसलिए आप थक जाते हैं। लाओ से कहता है कुर्सी पर मत बैठो इसका यह मतलब नहीं कि कुर्सी पर मत बैठो नीचे बैठ जाओ वजन मत डालो वजन अपनी नाभी पे डालो अभी आप यही प्रयोग करके देख सकते हैं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 नाभी कंपित होती है तभी सब कुछ कंपित होता है लाओ से कहता है जब भी कुछ हो तो आप सचेतन रूप से पहले नाभी पे जाए पहला काम नाभी फिर दूसरा कोई भी काम तो ना सुख आपको सुखी कर पाएगा इतना कि आप पागल हो जाए ना दुख आपको दुखी कर पाएगा इतना कि आप दुख से एक हो जाए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 भाव छोड़ दो कि मैं करने वाला हूं परमात्मा करने वाला है लाओ से की व्यवस्था में परमात्मा की कोई जगह नहीं है क्योंकि वो कहता है इतना इशारा भी करना द्वैत है लाओ से कहता है यह भी कहना कि परमात्मा करने वाला है इसमें कोई फर्क ना पड़ा अपना अहंकार परमात्मा में स्थापित किया लेकिन करता कोई रहा हम ना रहे परमात्मा रहा लाओ से कहता है करता कोई भी नहीं है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 तू बीच में मता तू समझ वही करने वाला है तू तो निमित्त मात्र है और ध्यान रहे अगर लाव से होते कृष्ण की जगह तो अर्जुन को इतना लंबा उपदेश मिलने वाला नहीं था लाव से पहली तो बात बोलते ही नहीं अगर बिना बोले कृष्ण समझ जाता तो ठीक था जो ली जो कहता है कि मैंने सुना है कि वे शिक्षक हैं जो बोलकर समझाते हैं और वे शिक्षक भी हैं जो बिना बोले समझाते हैं हमारा जो शिक्षक है वो दूसरे तरह का शिक्षक है लिहित जू वर्षों तक लाओसे के पास था ना उसने कभी सवाल पूछा और ना लाओसे ने कभी जवाब दिया कभी कोई आके पूछता था तो लिहितजू एक कोने में बैठ के सुनता रहता था वर्षों बाद लाओस ने खुद लि तजू से पूछा कि तुझे कुछ पूछना नहीं लिहितजू ने कहा आपकी आज्ञा हो तो पूछो। तो लाओस ने कहा इतने दिन तक तू चुपचाप बैठा रहा तो लिहितजू ने कहा कि आपके पास चुपचाप बैठकर इतना समझने को मिल रहा था कि बोल के मैंने बाधा न डालनी चाहिए बोलता तो बाधा पड़ती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 और क्षण भी बहुत और है युद्ध का क्षण है यहां बारह साल चुपचाप बैठा भी नहीं जा सकता पूरी परिस्थिति और है और अर्जुन को अगर लाव से कहे कि कोई करने वाला नहीं जो हो रहा हो रहा है तो अर्जुन भाग जाए जब कोई करने वाला नहीं तो कोई भागने वाला भी नहीं है वो भाग ही जाए वो भाग जाए यद्य वो भूल हो उसकी क्योंकि भागने में वो भागने वाला है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 वो कहता था तीर तो तुम चलाओ लेकिन हाथ की मसल ना हिले अगर मसल हिल गई तुम करता हो गए तीर तो तुम चलाओ लेकिन हाथ की मसल ना हिले क्योंकि मसल हिल गई तो तुम करता हो गए फिर तुमने तीर चलाया बड़ी मुश्किल बात थी सम्राट को खबर मिली और उसने कहा कि उस उन्हें जी को बुला कर लाओ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 तो सम्राट की पूरी सभा में कोई उस धनुष्वाण को उठा भी नहीं सका तो इतना बच था कहते हैं वो अकेला आदमी था पूरे चीन में जो उस धनुष्मान को उठा सकता था उसने धनुष्मान उठा लिया उसने वाण चलाया चढ़ाया सम्राट ने आके उसकी मसल देखी वो ऐसी थी जैसे छोटे बच्चे का हाथ हो उसमें कहीं कोई मसल नहीं थी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 मैं कोई हूं ही नहीं बीच में पढ़ने वाला लेकिन इससे यह मतलब नहीं है कि लाओसे के मानने वाले कर्म से भाग ही जाएंगे और इसका यह भी मतलब नहीं कि कृष्ण को मानने वाले कर्म में लगेंगे ही हम दोनों को जानते हैं भली बात लाओस के मानने वाले भी कर्म पर गए हैं युद्ध पर गए हैं अब ये उने जी है यह धनुर्विद्या का पारंगत है कुशलतम व्यक्ति है और हम हिन्दुस्तान में सन्यासियों को भी जानते हैं जो गीता बगल में दबाए हुए संसार को छोड़कर भाग रहे हैं और वो कहते हैं कि गीता प्राण है उनका आप क्या करोगे ये ना तो कृष्ण के हाथ में हो ना लाओ सिख है ये सदा आपके हाथ में है सदा आपके हाथ में है असल में शिक्षक कुछ भी नहीं कर सकते है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 तब उसे ऐसी क्रियाएं बतानी होंगी जो क्रियाएं इतनी उबाने वाली हैं कि अपने आप छूट जाती हैं। तो उससे कहा कि तुम कुछ ना करो एक से लेकर सौ तक गिनती गिनो फिर सौ से वापिस लौटो एक तक फिर एक से सौ तक जाओ ऐसा करो अब ये उबाने वाली क्रिया है बोर्डम की क्रिया है अगर एक आदमी एक दो से लेकर सौ तक जाए फिर सौ निन्यानबे अंठानबे फिर वापिस लौटे ये करता रहे थोड़ी देर में मन ऐसा उब जाएगा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 उसके गिट्टी पत्थर निकल गए उनको बिल्कुल जमा डाल उसने सड़क देखी उसके प्राण के छक्के छूट गए लंबी सड़क थी उसने पूछा कि कितने समय मुझे करना पड़ेगा गुरजेफ ने कहा जब तक मैं आवाज ना दू तब तक तू अपने जारी रखा कर जब मैं आवाज दे दू कि बस बंद तो तू बंद कर दिया कर और ध्यान रखना अगर आधी रात सोते भी में मैं मैं कहूं उठ और शुरू कर तो फिर शुरू कर देना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 पसीना पसीना हो जाती है कई बार देखती है कि गुरजीफ उसको आवाज दे मगर वो अपने मजे से बैठा हुआ सिगरेट पीता रहा <laughs> वहीं बैठा हुआ आराम कुर्सी पर वो अपना धुआं उड़ा रहा है और वो पसीना पसीना चूरा कभी उसने जिंदगी में पत्थर नहीं कूटे कभी सड़क नहीं बनाई हाथ में फफोले आ गए हैं लुहान हो जा रही कई बार वो आवाज निकालती है कि शायद उसकी आह सुन ले मगर वो अपना धुआं उड़ाता चला गया उसकी तरफ भी नहीं देखता कि वो वहां है भी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 तीन महीने में वो भूल गई तीन महीने बाद उसने लिखा दिन है दिन तो कि मैं नोबल प्राइज हूं। तीन महीने बाद लोग वहां से गुजरते थे मुझे ये भी पता नहीं था कि मैं कौन हूँ मैं राजी हो गई थी कि मैं एक सड़क पर गिट्टी जमाने वाली औरत हूँ और कुछ भी नहीं हुआ और उसने मेरे सारे अहंकार को पिघला दिया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 जब मैं बेटे को जन्म देता हूं और बैंड बाजे बजाता हूं तो मुझे घर में अर्थी भी तैयार कर लेनी चाहिए क्योंकि कल अर्थी भी उठेगी ही जो जन्मता है वो मरता है लेकिन जिसने बैंड खूब बजाए और अर्थी को बिल्कुल भूल गया वो छाती पीट के कल रोएगा कि बड़ी बुराई हो रही जगत में आदमी मरता क्यों वो कभी नहीं पूछता कि आदमी जन्मता क्यों जन्मने को हम बिल्कुल स्वीकार किए बैठे हैं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 सड़ा हुआ जीवन भी हम पसंद करेंगे स्वस्थ मौत की बजाय क्यों क्योंकि बस मौत बुराई है मौत बुरी है उससे हम क्या ऐसा क्या बुरा है मौत ने आपको कभी सताया है याद है मौत ने आपको कौन सी तकलीफ दिया आज तक पता है जिंदगी में सब बीमारियां घटती हैं मौत के बाद कोई बीमारी भी नहीं घटती जिंदगी में सब उपद्रव होते हैं मुकदमे चलते हैं अदालते होती हैं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 क्योंकि मजिस्ट्रेट के पक्ष में निर्णय पूरा है साबित हो गया कि यह आदमी बुरा है अभी परमात्मा इस आदमी को जिंदा रखे जा रहा था अभी उसके सामने भी साबित नहीं था कि आदमी बुरा है लेकिन एक आदमी ने एक मंच पर बैठकर काला चोगा पहन के और दस पांच और अपने ही जैसे ना समझो की कतार खड़ी करके एक फैसला तय कर लिया कि आदमी बुरा है यह आदमी खत्म हो गया यह मार डाला जाए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 कंडेमनेशन कोई निंदा कोई प्रशंसा दोनों ही नहीं होती ऐसा व्यक्ति एकदम बालवत बालवत् ने कहा है कमनी कोमल हो जाता है बच्चे की भांति सरल हो जाता है